महाभारत आश्वेधिक पर्व ऋष्ठोध्याय नारद जी की आज्ञा से मृत का उनकी बताई हुई युक्त के अनुसार संवर्त से भेंट करना व्यासुआ चाप्युदा पुरातन बृहस्पति स संवाद च धीमतः व्यास जी कहते राजन इस प्रसंग में बुद्धिमान राजा मृत और बृहस्पति के इस पुरातन संवाद विषयक इतिहास का उल्लेख किया जाता है देवराज से समय कृतम से नुत्वा मृत्पते यज्ञमाहार यद परम राजा मृत जब यह सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है तब उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया संकल्प्य मनसा यज्ञ कर अंधम बृहस्पतिम उपागम्य वाग्भी वचनम अब्रभी बातचीत करने में कुशल करंधम पौत्र मरुत ने मन यज्ञ का संकल्प करके बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार कहा भगवन् जन्मया पूर्वमगम्या तपोधन कितज वचना तमह दृष्टुम्छा संभारा संभृता ची या जो साधो तत्प्राप्त ही विधा भगवान तपोधन गुरुदेव मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्र कर ली है साधु पुरुष मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ इसलिए चलिए मेरा यज्ञ करा दीजिए बृहस्पतिर्वाचन न काम ये याजे तुम तुमाहम पृथ्वी पते मृतोस्मी देवराज न प्रतिज्ञात बृहस्पति जी ने कहा राजन अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने यह प्रतिज्ञा कर ली है मृतवाचम पितृमस्मी तव क्षेत्रम बहुमंडे चेभशम तवास्में तवास्मि प्राप्त प्राप्तो भजमानं भजस्व मृत बोले विप्रभर मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ अतः मुझे अपनाइए बृहस्पतिर्वाचम अमृतम जाजे ताहम जाजेस्ते कथम नरम मरुत गृवृत्तोस्मे अद्यजनाथ बृहस्पति जी ने कहा मरुत्त अमरों का यज्ञ कराने के बाद मैं मरण शर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा तुम जाओ या रहो अब मैं मनुष्यों का यज्ञ कार्य कराने से निवित्त हो गया हूँ नवाम जाजे स्मृण या मिहेक्षति महाबाहो यस्ते यश्यति महाबाहो मैं तुम्हारा यज्ञ नहीं करूँगा तुम दूसरे जिसको चाहो उसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ कराएगा व्यासुवाच एवुक्त नृपतिमृत पीड़िभवत तो प्रत्यागछन सुतो दश पथ नारद व्यास जी कहते हैं राजन बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे उसी समय मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ देवर्षिना समागम जा नारद न स पार्थिव विधवत् प्राजलस्थान अवथैनम नारदो ब्रवीत देवर्षि नारद के साथ समागम होने पर राजा मृत यथाविधि हाथ जोड़कर खड़े हो गए तब नारद जी ने उनसे कहा राजोसी कचित तवा नघतो से कुतश्चेद अप्रीति स्थानमागतम राजर से तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते हो निष्पाप नरेश तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें यह खेद का अवसर प्राप्त हुआ है श्रोतव्यम चेन्मय राजन द्रोह में पार्थिव व्यापन श्यामिते मनुम सर्वयत्नराधिप राजन नेठ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ नरेश्वर मैं पूर्ण पूर्ण यत्न करके तुम्हारा दुख दूर करूँगा एवंक्तो महना महर्षिण विप्रल उपाध्यामेव निवेदयत मर्ति नारद के ऐसा कहने पर राजा मृत ने उपाध्याय पुरोहित से बिछो होने का सारा समाचार उन्हें क सुनाया मरुतवाच गंगिश पुत्र देवाचार्य बृहस्पतिम यज्ञाथत्व दृष्टुम स चं नाभिनत मरुत ने कहा नहर जी मैं अंगिरा के पुत्र देवराज देवगुरु बृहस्पति के पास गया था मेरी यात्रा का उद्देश्य यह था कि उन्हें अपना यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज के रूप में देखूं। किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की प्रत्याक्षात तेनाह जीवितुम नाद्य काम परित्यक्त गुरुणाहम नारद मेरे गुरु ने मुझ पर धर्मा, मनुष्य होने का दोष लगाकर मुझे त्याग दिया। उनके द्वारा इस प्रकार अस्वीकार किए जाने के कारण अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। प्रत्युवाच आवेक्षितम महाराज वाचा संजीव व्यास जी कहते हैं महाराज राजा मृत्यु के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने अपने अमृतमय वाणी के द्वारा अभीक्षित कुमार को जीवन प्रदान करते हुए से कहा नारद वाच राजंगत्र संवर्म धाक चक्रमे तेज सर्वा दिग्वास मोहयन प्रजा तम गाज न वांचति बृहस्पति प्रसन्न स्वाम महातेजा संवरत नारद जी बोले राजन अंगिरा के दूसरे पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं वे दिगंबर होकर प्रजा को मोहन मोह में डालते हुए अर्थात सबसे सबके लिए छिपे रहकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम संवर्त के ही पास चले जाओ संवर्त बड़े तेजस्वी हैं वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे मरुतवाच संजीविहम भवता वाक्य नैन नारद पश्येयम क्व तुम नु संवृतम संसमें बदताम कथम चर्ते कथम म्यजेत प्रत्याख्यात तेना पेना हम जीवित तो मुझसे मृत बोले वक्ताओं में श्रेष्ठ नारदी आपने यह बात बताकर मुझे जला दिया अब यह बताइए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूँगा मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए मैं कैसा व्यवहार करूँ जिससे वे मेरा प्रत्याग न कर सके यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना ठुकरा दी तब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा नारदिताम सक महाराज दर्शन सो महेश्वर नारद जी ने कहा महाराज वे इस समय वाराणसी में महेश्वर विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा से पागल का सावेश धारण किए हुए अपनी मौसे घूम रहे हैं तरह सामसाद नषेधा न से कणपम क्वचि तम दृष्ट्वाजो नुवर्तेत संत स महीपते तम पृष्ठत तो नुगछेता यछे स विजवान् सतमेका सज्ति प्राजलिशरण व्रजे सर उ तुम उस पुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना पृथ्वीनाथ जो उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे की ओर लौट पड़े उसे ही संवर्त समझना और वे शक्तिशाली मुनि जहां कहीं जाएँ उनके पीछे पीछे चले जाना जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तब हाथ जोड़कर शरणापन्न हो जाना पृछे तम यदि केनाह तवा ख्यात स्मृत नारदे ने संवर्त कथित यदि तुमसे पूछे कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना संवर्त जी नारद जी ने मुझे आपका पता बताया है सचे ताम मनोगमन हिपताम संशे था बंड मारूढ़ यदि वे तुमसे मेरे पास आने के लिए मेरा पता पूछे तो तुम निर्भुख होकर कह लेना कि नारद जी आग में समा गए व्याशुवाच सृतिश्रुत पूजे ताच नारद अभ्यनु राजर्षि जय वाराणसी व्यास व्याधि कहते हैं राजन य सुनकर राजर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनसे जाने की आज्ञा ले वे पुरी की ओर चल दिए तत्वा यथोक्तम थ पुरिया द्वारे महायशाम नारदस्य माह नारद्यामरण वहाँ जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए महायशी नरेश ने उनके बताए अनुसार काशीपुर के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रख दिया भोगपद्य नप्र पुरी अथा विशतणप दृष्ट सहसा सन्वर्तत इसी समय विप्र संवर्त भी पुरी के द्वार पर आए किंतु मुर्दे को देखकर वे सहसा पीछे की ओर लौट पड़े सृभृत्तम प्राजलि प्रेटत तो आवीक्षि महिपाल संवर उपय शिक्षित उन्हें लौटा देख राजा मृत समृत से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए लिएष मणाहजान समा किरत एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त ने उन पर धूल फेंकी कीचड़ उछाला तथा थूक और खखार डाल दिए स तथा बाध्य मानो वये संवरते न मे पते अन्वगा देव तमृसे प्राजलि सम प्रसाद इस प्रकार संवर्त के सताने पर भी राजा मृत हाथ जोड़े उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन महर्षि के पीछे पीछे चले ही गए चतोह निभत्य संवर्त परिश्रांत उपावि शीतल छा नोधम बहुशाखीन तब संवर्तमी लौट कर शीतल छाया से युक्त तथा अनेक शाखाओं से सुशोभित एक बरगद के नीचे थक कर बैठ गए इत महाते आश्वेधि के परमि आश्वेध परमि संवर्तम सम्वर्त मृत्यु षठोध्याय अश्वमेध मेधिक पर्व के अंतर्गत इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में संवर्त और मृत का उपाख्यान विषय छठा अध्याय पूरा हुआ